भाइयों और तो बहनों भावन के कुछ कर्मचारीगण है जो वहां नहीं रह सके यहाँ आए हैं तो वो दिखते हैं कि उनको वक्त मांगा था और नहीं लिया गया था, था। अभी उसको तुम भी छना थी क्या देखो देखो बेचता बेचा वो अच्छा नहीं है ना बेचा तो वो लिखते हैं कि उनको वक्त देना चाहिए तो वक्त तो दे दूंगा लेकिन मैं तो जितने भाव से आए हुए हैं उनको कह सकता हूं कि जो कुछ भी होता है वो तो हो रहा है अभी खामुखार मुझको मिलकर उसको मुझ कुछ ज्यादा समझा सके ऐसा मैं मानता नहीं हूं लेकिन वो दुखी है तो दुख के ए, दर्द में दुखों के दर्द में कुछ भी हिस्सा दे सकता हूँ तो लू तो उनको आश्वासन देने के कारण कोई वगैरह थोड़ा सा निकल सकता है तो मैं दे दूंगा लेकिन उनको मैं इतना कहना चाहता हूं और मेरे पास तो कल भी क्या आज तार आ गया है, कि है, है। तो सुशीला गंद पहुंच गई है लिस्ट भी क्रॉस वहां पहुंच गए हैं वो लिस्ट दे तो हैं तो उनको सब मदद दी जाएगी सब जगह पर जा सकते हैं पीछे तो उसमें से क्या नतीजा आता है कोई आठ घंटा का एक दिन का भी काम तो नहीं है कुछ दिन तो चला जाएगा अगर किसी की नशे में महिला होगा तो मरेगी भी दिशा भी बहुत चीजें हैं जिससे आदमी मर जाते हैं हमारे यहाँ ये भी एक मर्ज हो गया है तो कि मुसलमान वो हिंदू और सिख को देखे तो काटे और हिंदू और सिख मुसलमान को देखे तो काटे ईश्वर की तृपासी मरकज में कुछ ऐसा बता है कि हम तीनों अच्छे हो गए हैं शामिल हो गए हैं और समझते हैं कि मूर्खता है किसी को काटना क्या था वो काम जो कुछ करना है वो करें लेकिन हम एक एक आदमी ये काम करना शुरू कर ले तो पीछे हम इंसान नहीं रह है सकते इतना बस ये भी समझ ले तो मेरा ऐसा है कि तो वो पीछे सारा, सारा हिंदुस्तान में फिर जाएगा ये कल भी मैंने बांटी तो काफी छोड़ दी छोड़ दी आज भी छोड़नी पड़ेगी लेकिन एक चीज तो कल कहना चाहता था भूल गया आज तो कह कि आप जानते हैं कि जरूरी अफ्रीका में हमारे लोग लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए जैसे बहुत यहाँ तो कोई छीनते नहीं है कि लोग लोग जमीन न रख सके कहीं भी रहना चाहते हैं तो नहीं रह सकते हरी जनों के ऐसे हादम निकल लिए हैं बाकी तो हिंदुस्तान ऐसा ही लेकिन वह तो ऐसा है उसका मैं खुद गवाह तो वो लोग हिंदुस्तान का मान के कारण हिंदुस्तान का हक के लिए लड़ रहे हैं तो बहुत तरीके से लड़ते थे वो सत्याग्रह होने का सत्याग्रही होने का दावा करते हैं और सत्याग्रह से लड़ रहे हैं उसको ताड़ भी आ जाते हैं तो उन्होंने अभी क्या किया है कि जिस जगह पे वो वीर परवाना जा नहीं सकते है एक नाटाल रहा पीछे ट्रांसफर आता है पीछे स्टेट आता है पीछे तीर्थ कल नहीं आता है ऐसा सिलसिला है और मोटो तो खसा भी तो एक एक, एक खंड जैसा है क्योंकि छोटा मुम्बक नहीं है सबका तो बहुत बड़ा मुम्लक है तो वहां से नटाल से अगर परवा मिले तो तू ट्रांसफर नहीं तो नहीं जा सकते लोगों ने कहा कि ये सब हमारा मुल्क है हम क्यों न जाए वो लड़ाई तो आती उनकी वो नहीं चलती लड़ाई तो छोटी सी है लेकिन छोटी में भी दिक्कत आती है तो पीछे वो कहते हैं तो वो थोड़े ही आदमी है बहुत गलेब ही है इतना उसको कहना पड़ेगा वो वहाँ की हुकूमत के लिए कि हुकूमत ने इस वक्त तो कुछ कुछ शराबत बताई तो उनको पकड़ नहीं लिया वहां तो एक एक जगह है फॉक्स करके वो ट्रांसफर का पहला शहर आता तो वहां वो लोग चले गए चले गए और पीछे उनको वहां पकड़ सकते थे कि किसी ने पकड़ा है सिपाही थे लेटके भी थे उन्हीं के लेकिन उन्होंने कोई इजाजत किसी को नहीं और पीछे वहां से तो उनके लिए मोटर खड़ी थी तो मोटर में चले गए तो मोटर में तो पुन जाते वहाँ पहुंचे तो बड़ा जलसा हुआ उन लोगों का अदर किया वो तो सब किया क्या है। आप लोगों को तो एक नहीं खबर में देना चाहता हूँ कि ये ये बड़ी भरतूरी का काम है छोटी तादाद में हम पड़े ही हूं भी तादाद में भी सब होंगी तो नहीं डर रहे हूँ हमेशा सत्याग्रही सबके सब होते ही सबके सब स्थित सब अगर बन जाए तो तो उनका जय ही है उसको कोई कोई कुछ रुकावट आती नहीं तो ऐसा तो हम नहीं बने हर किस्म के लोग वहां भी पड़े हैं जैसे यहां है लेकिन ये तो है तो उसमें तो थोड़ी हिंदू भी है थोड़े मुसलमान भी है वो सब मिलकर ये काम करते हैं और वो जानते हैं कि इसमें उनको कोई कमाने तो बात हो नहीं सकती अगर मेले आदमी होते हैं तो किसी तरह से कमाते हैं लेकिन मेले आदमी उसे सत्याग्रह लड़ा नहीं जाता है तो वो लोग शराब से लड़ रहे हैं अभी पोष तो गए हैं जो है इस वर्ग में मुझको लगता है कि आखिर तक उनको उनको अलग तो नहीं रखेंगे उनको जो कुछ भी जाना है कहीं भी वो जाने भी नहीं देंगे आखिर में तो उनको पकड़ेंगे पकड़ने का उनको हक है वो तो सत्याग्रह तो पड़ाई है कि हम कानून का भंग कर लेते हैं वो उसके लिए को पकड़े तो हम हम अपने आप चले जाते हैं भी कर गए तो भी उनके कानून है उसकी पाबंदी करते हैं इस तरह से बिल्कुल डर रहे हैं मैं इतना ही कहूँगा कि उनको तो हमारी तरफ से धन्यवाद तो होना ही चाहिए है मैं जानता हूँ की इसमें कोई कोई दूसरा आवाज ही निकल नहीं सकता है लेकिन मैं तो वो भारतीय हुकूमत है उनके दिया। उनके दिया। कि ऐसे लोग जो लड़ते हैं शराबत से लड़ते हैं उनको हालात क्या करना था उनकी चीज को समझ लो और पीछे वहां के वहाँ आपस आपस में समझौता क्यों ना करें? ऐसा क्यों हो कि जिसकी सफेद चमड़ी है वो काली चमड़ी के साथ कुछ बहस नहीं कर सकते हैं? या तो उनको कोई संतोष देना है इंसाफ देना है वो भी नहीं हो सकते हैं उसके लिए उनको लड़ना क्यों पड़े अपने आप अगर वो वो सुधरेले बुलावा करते हैं सुधरेले हैं तो उन लोगों को इसमें कौन सा कष्ट हो सकता है ये नहीं समझ सकता रहना चाहिए और उनके साथ कोई भी मशवरा करके उनको संतोष देकर यहाँ की सरकार को संतोष देकर पिछड़े रहो आखिर में हम तो अभी आजाद बन गए हैं और वो भी आजाद हैं और हम आज तो एक ही हुकूमत में वो वो हिस्सेदार के हिस्से से रहते हैं डोमिनियन की साउथ अफ्रीका भी डोमिनियन है यूनियन भी डोमिनियन है पाकिस्तान भी डोमिनियन है तो सब भाई भाई की तौर तो से रहते हैं ये उसमें उ, उसके गर्भ में पेट भी पड़ा है लेकिन अगर इस तरह से हम आपस आपस में गरें और आपस आपस में ऐसा करें कि नहीं वो तो हमारे दुश्मन है वो माने की हिंदुस्तान दुश्मन है हिंदुस्तानी को अगर दुश्मनी बना दें, उनको हक दुम नहीं तो किसी क्या है क्यों ऐसा मानते हैं कि हमारी चमड़ी काली है इसलिए हम निकम है या तो हम उद्योग करते हैं या तो हम थोड़े पैसे में रह सकते हैं ये कोई गुनाह हो जाता है क्या लेकिन वो गुनाह बन गया है तो मैं तो हुकूमत को कह दूंगा ये आपके लिए अच्छा नहीं लगता और आखिर में तो वहां सुबह सुहां तो दर्शन आपके आपने कभी मेरा ही मुल्क है ऐसा ही मैं कह सकता हूँ तो उन भाइयों से मिल तो इतना ही करूँगा ये तो मुझको कर के कहना चाहिए था नहीं कह सका मई शोर की बात में निकाल ली थी आपको वहां से मुझको तारा गया था मुसलमानों की तरफ से यहाँ को तो हम जानते ही नहीं है कि तुम्हारा पाका क्या था या तो हिंदू मुसलमान को एकज होने की कोशिश होनी चाहिए इस तरह करते हैं तुम उसको बिता तो कल आ उसकी भी जिक्र कल करना था लेकिन वो नहीं सकी को तो छूट गया तो वो लिखते हैं कि वो जो तो तुम्हारे पर पट आ गया वो ठीक नहीं था ऐसा नहीं वो थोड़ा झगड़ा तो हो गया वो हम कबूल करते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसके लिए आपको लिखना चाहिए और यहाँ तक कहीं यहाँ तो कोई जानते ही नहीं है कि तुम फाका कर रहे हैं या तो कोई बड़ा काम दिल्ली में हो रहा है या तो हिंदुस्तान भर में तो वो लिखते हैं कि ऐसी बात नहीं हम तो इसी कोशिश में पड़े और हम यही कोशिश करना चाहते हैं कि मशहूर स्टेट में किसी मुसलमान को या तो कोई भी ईसाई है फारसी है लहूरी है किसी को भी भक्त न मिले या तो जैसे हम हैं हिंदू बड़े हैं ऐसे दूसरे भी ना हो सके ऐसा हम है ही नहीं और जितना हमसे हो, हो सकता है इतना इंसाफ उनको देने की हमसे कोशिश हो रही है और आप बेफिक्र रहिए तो ये भी तो छूट गया पीछे आज हम मुझको उन मुसलमान भाइयों का भी टारण तो उसको तो धन्यवाद देते हैं कि तुमने वहां कहा ठीक है और हम कैसे सच्चे थे कि अब भी वो देखते हैं साथ अब वो कोशिश कर रहे हैं हमको हमको शांत करने की हमारे हमारी जान माल की रक्षा करने की वो कोशिश अभी हो रही है तो हम महसूस करते हैं इस तरह से वो धन्यवाद देते हैं तो मैं तो मुसलमान भाइयों से कहूंगा जिसे सब भाइयों से कहूंगा कि कोई अतिशयोग न करे और इस तरह से कहें तो मेरे हाथ पैर पीछे बढ़ जाते हैं मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूं अच्छा ये है कि जितना बना है इतना ही उसमें से कुछ कम कह देना ज्यादा नहीं कहना पहले भी तो फेंक हो चुका हूं तो फिर भी मैं वो कहना चाहता हूं मुसलमान भाइयों से और जितना अच्छा होता है तो उसको बढ़ाना और बढ़ाकर के ना तो अच्छा होता है ये रास्ता है हिंदू को मुसलमानों को सिख को सब मिलजुल कर का और भाई भाई बन के रहने का दूसरा कोई रास्ता लेने नहीं, नहीं पाया है सारी दुनिया बुरा हो गया टूटी अभी एक बात और भी है वक्त तो चला जाता है लेकिन कुछ है नहीं कि मुझको लोग तो दयावान हैं तो जिसके पास कुछ पैसे लेते हैं तो उसको भेज देते हैं हमारे लोग भोले भी पड़े उनको लगता है कि डाक में जो पैसा भेजा जाए तो उसमें कोई हर नहीं है तो वो आज से मेरा तजर्बा नहीं है मेरा बाप से थे फिर मेरा बाप के पास कुछ जेवर था तो उसने पैसे बचाने के लिए एक छोटा सा मोटी था लेकिन कुछ चिमटी था वो उसे डाक में भेज दिया तब से मैं जानता हूं कि ऐसा करना तो नहीं चाहिए उसमें तो कोई चोरी तो करने की नहीं थी वो तो खतरा में पड़ना था वो डाक में जाता है कोई उसको तो खोले कोई देख ले कि इसमें कुछ है मोटी है तो कोई छुपा तो नहीं ले सकता है। लेकिन वो तो पहुंच गया तो पीछे उसका तो पैसा तो देना पड़ा क्योंकि पीछे टार मंगया कि वो पहुंचा है कि नहीं उसको दुख हुआ मेरे पिता को तो ऐसे आज भी मेरे पिता के जैसे भोले रूप पड़े हैं कि तो वो समझते हैं कि पैसे उसको भेजना है और और अच्छे काम के लिए भेजना है उस पैसे को कौन हाथ हाथ से छूएगा बात तो सच्ची तो आज तक तो वो पैसे ऐसे आ गए हैं लेकिन उन्हें तो पैसे देंगे और एक भाई ने तो एक हजार से ज्यादा पैसा भेजे और उसके नोट बनाकर भेज दी उसको रजिस्टर भी नहीं करवाया उसका बीमा तो पैसे कौन उतारेगा ऐसी ही जो टिकट मामूली लगती है उस टिकट से भेजा अच्छा है कि आज तो हमारे यहाँ बहुत सब बिगड़ गए हैं पैसे खा जाते हैं रिश्वत लेते हैं तो भी ये तो अच्छी बात है हमारी पोस्ट ऑफिस के लिए देखो छोटी बात में नहीं समझता हैं। कि इस तरीके से पैसे आते हैं तो कोई उसका उसका देखना भी नहीं चाहते हैं। इसमें क्या पैसा है ऐसी ऐसे वो मुस्को देखते हैं तो दूसरों को भी इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस वाले करते होंगे चाहे है आज तो हमारे यहाँ बहुत सब बिगड़ गए हैं पैसे खा जाते हैं रिश्वत लेते हैं तो भी ये तो अच्छी बात है हमारी पोस्ट ऑफिस के लिए देखो जो छोटी बात में नहीं समझता कि इस तरह से पैसे आते हैं तो कोई उसका उसका देखना भी नहीं चाहते इसमें क्या भेजा है ऐसे ऐसे वो मुझको भेजते हैं तो दूसरों को भी इसी तरह से पोस्ट ऑफिस वाले करते होंगे तो मैं तो उन तो, भाई जो इस तरह से पैसे भेजते हैं तो इतना कम पैसा भेजे मुझको कुछ भेजने में खर्च होता है तो बड़े हो लेकिन इस तरह से खतरे में पड़ना और कोई तो बदमाश भी रहते हैं उसको पता है चलो देखें ना है तो मेरी लिए डाखे उसको खोदे तो उसके पास इस तरह से पैसे आते हैं तो पिछले मेरे क्या हाल होते हैं हरिजनों के लिए पैसे भेजे हरिजनों के क्या हाल होते हैं और जो दान देना चाहते हैं उसके लिए क्या होता है तो मैं जब पोस्ट के जो अमला लोग हैं उनको मुबारकबादी जो लेना चाहता हूं तो वो इस तरह से अपना काम करते हैं कि कोई उसको छुए नहीं और मैं तो ये चाहूंगा कि जितना हमारा महकमा है और उसमें बड़े या छोटे अमला लोग रहे हैं वो सब इसी तरह से काम करें कि लोगों का जो पैसा है उसकी हिफाजत करे रिश्वतखोरी छोड़ दें और सच्ची तरह से काम करें तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं लेकिन फिर भी ऐसी लालच हमारे किसी को बिना इसलिए सब गों को मैं कहूंगा तो वो कुछ भी पैसा भेजते हैं तो मनी ऑर्डर करें उसमें तो कोई हर्ज नहीं है मनी ऑर्डर से भेजो उसमें कितना पैसा लगता है और ऐसा नहीं करते हैं तो रजिस्टर करें पैसा भेजते हो और रजिस्टर में भी विषय की का है तो बीमा भी करना पड़ता है तब पीछे वो खैरियत से आ जाता है कुछ भी करें इस से न करें कि डाक में ऐसे ही हजारों रुपया के नोट भी भेज दी वो भी खुरा तो तो अभी तो खत्म हो गया है लेकिन कुछ मैं कह सकूं एक तो चीज दूसरी भी है तो सही तो क्या तो चीज ये हो भी नहीं दे दे. ये सब अभी तो बड़ी बात नहीं जाती है तो एक मिनट बाकी होती है तो मैं छः मिनट बताओ उठा